ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा पहला इस फल अध्याय के प्रथम पद में जीवन मुक्ति का निरूपण है पहला, सूत्र पहला आवृत्ति असकृत उपदेशा आवृत्ति ही असकृत उपदेशा सूत्रार्थ आवृत्ति प्रत्येकी आवृत्ति करनी चाहिए अः अस और सत्क्रुप क्योंकि श्रोतव्य मंत्रव्य आदि श्रुतियों में इस प्रकार का बारबर उपदेश है। अध्याय में फरावर पर में विचार प्राय किया जा चुका है अब इस चतुर्थ अध्याय में फलाश्रय विचार आएगा और प्रसंग कुछ अन्य विषय भी विचार किया जाएगा प्रथम तो कुछ अधिकरणों से साधनाश्रय अवशिष्ट विचार का अनुसरण करते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य अरे मैत्रेयी आत्मा का दर्शन करना चाहिए श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए और निधि करना चाहिए तमे वधीरो बुद्धिमान ब्राह्मण उपदेश और शास्त्र से उस आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर प्रज्ञा साक्षात्कार के लिए श्रम आदि साधन करें तो अन्वेष्ट व्य उसका अन्वेषण करना चाहिए उसकी विशेष जिज्ञासा करने चाहिए इत्यादि श्रवणों में संशय होता है कि क्या एक बार ही प्रत्यय करना चाहिए अथवा आवृत्ति से इन श्रवण आदि साधनों का एक बार ही अनुष्ठान करना चाहिए अथवा साक्षात्कार पर्यत तो उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी प्रयाज आदि के समान एक ही बार प्रत्यय करना चाहिए क्योंकि इतने में ही शास्त्र कृतार्थ होता है आवृत्ति के अश्रुयमान होने पर भी उसकी आवृत्ति जाने पर तो शास्त्रार्थ से विरुद्ध किया जाएगा परंतु श्रोतव्यो मंतव्यो निद्यास्य इत्यादि असत्त उपदेश आधारित है ऐसा होने पर भी जिसका शब्द है उसकी आवृत्ति करनी चाहिए एक बार श्रवण एक बार मनन और एक बार निदिध्यासन इससे अधिक नहीं वेद उपासित तो इत्यादि सकृत उपदेशों में आवृत्ति नहीं है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं प्रत्यय की आवृत्ति करनी चाहिए किससे इससे की असत्कृत उपदेश है श्रोतव्यो मंत्रव्यो नि इस प्रकार अनेक बार उपदेश प्रत्यय आवृत्ति सूचित करता है परंतु ऐसा कहा गया है कि श्रुति के अनुसार ही आवृत्ति करनी चाहिए अधिक नहीं ऐसा नहीं क्योंकि ये दर्शन पर्यवसायी है साक्षात्कार पर्यवसायी बार बार आवृत्ति किए जाने वाले श्रवण आदि साधना दृष्ट फल वाले होते हैं जैसे अवघात आदि होते हैं, वैसे प्रकरण में भी समझना चाहिए और उपासना और आवृत्ति गर्भित क्रिया का ही अवधान करते हैं जैसे कि लोक में गुरु गुरुते गुरु की उपासना करता है राजा की उपासना करता है जो तत्परता से गुरु आदि का अनुवर्तन करता है वह ऐसा ही कहा जाता है वैसे ध्यान जिसका पति प्रदेश गया है वह का ध्यान करती है जो निरंतर स्मरण करती पति के प्रति है वह ऐसी कही जाती है। विद और असद्धातु का जैसे कि जिसे जानता है उसे जो जानता है वह मैंने जैसे कहा है वैसे ही रक्व सदृश होता है इसमें विधि से उपक्रम है और अनुमे एकताम हे भगवान रईकुआ आप मुझे उस देवता का उपदेश कीजिए जिसके आप उपासना करते हैं इस प्रकार उपास्ते से उपासहार है और कहीं उपास्ते से उपक्रम कर विदेश करते हैं जैसे मनोब्री मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करनी चाहिए इसमें उपास से उपक्रम है और भाती जो ऐसा जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्म तेज के कारण दे होता और तपता है इस प्रकार विदेश उपसंहार है <coughs> इससे एक बार उपदेशों में भी आवृत्ति सिद्ध होती है बार बार उपदेश तो आवृत्ति का सूचक है लिंगात लिंगात सूत्रार्थ और यह लिंग प्रमाण भी बहुत से किरणों का विधान करता हुआ प्रत्ययों की आवृत्ति दिखलाता है इससे श्रवण आदि प्रत्ययों की भी आवृत्ति होनी चाहिए लिंग भी प्रत्यय की आवृत्ति का ज्ञान कराता है क्योंकि आदित्य उद्गी इस प्रकार उदगित विज्ञान को प्रस्तुत कर एवं एक पुत्र के दोष से उसका प्रतिषेध कर रश्मिस्तम अतः हे पुत्र तू सूर्य रश्मियों का आदित्य से भेद रूप से चिंतन कर इस प्रकार बहुत पुत्रता प्राप्ति के लिए बहुत रश्मियों के विज्ञान का विधान करता हुआ लिंग सिद्धवत प्रत्यय की आवृत्ति दिखलाता है प्रकृत उद्घित प्रत्यय के साथ सब प्रत्यय की साक्षात्कार हितु रूप से अथवा ध्यान रूप से समानता होने के कारण उपासना और श्रवण आदि सब प्रत्यो में आवृत्ति की सिद्धि होती है पूर्व पक्ष कहते हैं कि साध्य भल वाले में भले हो क्योंकि उनमें आवृत्ति से साध्य अतिशय का संभव है परंतु जो परब्रह्म ब्रह्म विषयक प्रत्यय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्म भूत का बोध कराता है उसमें आवृत्ति का क्या प्रयोजन यदि कहो कि केवल एक बार श्रवण होने पर ब्रह्मात्मत्व प्रतीति की अनुपत्ति होने से आवृत्ति का स्वीकार है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि आवृत्ति होने पर भी उसकी उपपत्ति नहीं होती यदि तत्वमसी इस प्रकार का एक बार श्रूयमाण वाक्य ब्रमात्म ब्रह्मात्मत्व प्रती को उत्पन्न नहीं कर सका तो वही आवृत्त्यमान हुआ प्रतीति को उत्पन्न करेगा इसकी क्या आशा हो सकती है यदि कहो कि केवल वाक्य ही अर्थ का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ नहीं है अतः युक्ति की अपेक्षा रखता हुआ वाक्य का अनुभव युक्ति भी एक बार प्रवृत्त हुई अपने अर्थ का बोध कराएगी और यदि ऐसी शंका करो कि युक्ति और वाक्य से सामान्य विषय ही ज्ञान किया जाता है विषय विशे, विशेष विषय नहीं जैसे मेरे हृदय में शूल है इस वाक्य से और कंपन आदि लिंग से शूल के अस्तित्व का सामान्य ज्ञान होता है, विशेष अनुभव नहीं होता जैसा है अथा उसके लिए आवृत्ति है तो ठीक नहीं है क्योंकि कितने ही पुनः पुनः विश्रवण आदि किए जाए तो भी विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का संभव नहीं है कारण की एक बार प्रयुक्त शास्त्र और युक्ति से अनवगत विशेष सौवार प्रयुक्त हुए शास्त्र और युक्ति से भी विशेष अवगत नहीं किया जा सकता इसलिए यदि कहो कि शास्त्र और युक्ति से विशेष प्रतिपादन किया, कि किया जाता है तो भी दोनों प्रकार से एक बार प्रवृत्त होने पर ही वे अपना कार्य करते हैं इसलिए वृत्ति का उपयोग नहीं है एक बार प्रयुक्त हुए शास्त्र और युक्ति किसी के भी अनुभव को उत्पन्न नहीं करते ऐसा नियम नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुभवीताओं की बुद्धि उचित रहे और इसी प्रकार अनेक अंशों से युक्त सामान्य और विशेष वाले लौखिक पदार्थ में एक अवधान एक बार मन की एकात्र एकाग्रता से एक अव अंश का और दूसरे अवधान से दूसरे अंश का निश्चय करने वालों में आवृत्ति का उपयोग भले ही हो जैसे दीर्घ प्रपाठक के ग्रहण आदि में आवृत्ति उपयोग होता है परंतु सामान्य विशेष से रहित चैतन्य मात्र रूप ब्रह्म में परमा की उत्पत्ति के लिए आवृत्ति की अपेक्षा युक्त नहीं है सिद्धांति पुरुष प्रकार एक बार ही उक्त ब्रह्मात्मत्व अनुभव करने में समर्थ हो उसके प्रति आवृत्ति भले निरर्थक हो परंतु जो इस प्रकार समर्थन न हो उसके प्रति आवृत्ति उपयुक्त ही है जैसे कि चांदोग्यमय तत्वमसी श्रोत के तो इस प्रकार उपदेश कर श्वेत केतु हे भगवान पुनः मुझे समझाइए इस प्रकार पुनः पुनः प्रेरित होते हुए ततत आशंका कारण का निराकरण कर। इस प्रकार अनेक बार उपदेश करते हैं और उसी प्रकार श्रोत मंत्रव्यो निध्या इत्यादि दिखलाया गया है परंतु ऐसा कहा गया है कि यदि एक बार श्रुत तत्वसी वाक्य अपने अर्थ अनुभव कराने में समर्थन नहीं है तो आवर्तमान होने पर भी समर्थन नहीं होगा यह दोष नहीं है क्योंकि दृष्ट अनुभव में आने पर कुछ भी अनुपपन्न नहीं है एक बार श्रुतवाक्य से मंद प्रती कर कर हुए देखे जाते और यह वाक्य तुम पदार्थ का तत्पदार्थ भाव कहता है और तत्पद से प्रकृत एक्षित, सद्रह्म जगत के जन्म आदि का कारण कहा जाता है जो सत्यम ज्ञान ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म अदृष्ट दृष्ट्रु अभिज्ञातम यह अक्षर ब्रह्म स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है किंतु स्वयं दृष्टा है स्वयं अभिज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञात है अजम अजरम अमरम ब्रह्म अज अजर और अमर है अस्थूलम वह न है न अणु है न ह्रस्व है और न दीर्घ है इत्यादि शास्त्र से प्रसिद्ध है उस ब्रह्म में अज आदि शब्दों से जन्म आदि भाव विकार निवृत्त किए गए हैं अस्तुल आदि शब्दों से स्थौल्य आदि धर्म द्रव्य के धर्म निवृत्त किए गए हैं विज्ञान आदि शब्दों से यह ब्रह्म वेदांतियों में प्रसिद्ध है इसी प्रकार तम पदार्थ भी के देह से आरंभ कर प्रत्येगात्म रूप से संभाव्यमान चैतन्यवधित्व से निश्चित किया गया है ऐसी अवस्था में जिनके ये दोनों पदार्थ अज्ञान संचय और विपर्य से प्रतिबद्ध होते हैं उनके लिए ज्ञान प्रवक होता है। उनके के विवेक प्रयोजन वाले शास्त्र और युक्ति का अभ्यास होना चाहिए यद्यपि प्रतिपत्ति के योग्य आत्मा निरंश है तो भी देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना आदि रूप बहुत से अंश उस में अध्यारोपित है उनमें एक अवधान से एक अंश का और दूसरे से दूसरे अंश का निषेध कर उसमें कारण है परंतु जिन निपुण मत वालों के अज्ञान संचय और विपर्यय तत्त्वम पदार्थ विषय प्रतिबंध नहीं है वे एक बार ही उक्त तत्वसी वाक्यर्थ ज्ञान करने में समर्थ होते हैं उनके प्रति आवृत्ति की अनर्थकता इष्ट ही है क्योंकि एक बार उत्पन्न हुआ ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति करता है इससे इसमें कोई हो, तो आवृत्ति की निरर्थकता युक्त है यदि कहो कि आत्मा में दुखित्व आदि का ज्ञान बलवान है अतः कोई भी दुखित्व आदि अभाव को प्राप्त नहीं होता तो यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा में देह आदि अभिमान के समान दुखित्व अभिमान में भी मिथ्या मिथ्याभिमान उपन्न तो होता है देह का छेदन किए जाने पर अथवा परिथ्या संतप्य हूँ ऐसा अध्यारोप देखा जाता है उसी प्रकार दुखित्व आदि अभिमान होना चाहिए क्योंकि देह आदि के समान ही दुखित्व और चैतन्य रूप से बाहर पृथक उपलब्ध होते हुए अनुवृत्त नहीं होते परंतु यदयी वह जो सुसुप्ति में नहीं देखता सो देखता, हुआ नहीं देखता है और इस प्रकार आत्मा का अनुभव करने वालों के लिए कुछ अन्य कृत्य अवशिष्ट नहीं होता जैसे कि परमार्थदर्शी जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है वे हम इस प्रजा संतति से क्या करेंगे यह श्रुति आत्मविद्ता के लिए कर्तव्य अभाव दिखलाती है और रेव परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रति है विषय में नहीं और आत्मा में ही तृप्त है अन्न रस आदि से नहीं आत्मा में ही संतुष्ट है बाह्य अर्थ लाभ से नहीं उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है यह स्मृति भी है परंतु जिसको तत्मसी आदि वाक्यों से मैं ब्रह्म हूँ यह अनुभव शीघ्र नहीं होता उसके प्रति अनुभव के लिए ही आवृत्ति का स्वीकार है उसमें भी उसको आवृत्ति में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए क्योंकि वरनाश के लिए कन्या का विवाह नहीं करते। क्योंकि वरनाश के लिए कन्या का विवाह नहीं करते इसमें अधिकृत हुआ मैं करता हूँ यह मेरा कर्तव्य है इस प्रकार नियुक्त पुरुष को ब्रह्म से अवश्य विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है किन्तु जो स्वयं ही मंदमती वाक्यर्थ के प्रतिभा होने से उसके त्याग करने की इच्छा करता है करता हो तो उसको इसी वाक्य में आदि वचना श्रोत्रव्य और युक्ति से स्थिर करना स्वीकार है इसलिए पर ब्रह्म विषय ज्ञान में भी उसके साधनभूत उपदेशों में आवृत्ति सिद्ध होती है अधिकरण दूसरा आत्मत्यो आत्मत्योपासनाधिकरण सूत्र तीसरा आत्मीय तू चो। आत्मा इति तूहयती आगे ग्राहय सूत्रा आत्मे से परमेश्वर का ग्रहण युक्त है तो क्योंकि उपगछति जो बल अहमस्में इस प्रकार स्वीकार करते हैं चो और चौर ग्राहयती आत्मा इत्यादि सर्वादीश्रुति से ईश्वर का ग्रहण कराती है जो शास्त्रोक्त विशेषण विशिष्ट परमात्मा है क्या वह मैं हो इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए अथवा क्या वह मुझसे अन्य है ऐसा ग्रहण करना चाहिए इसका विचार करते हैं परंतु प्रत्येगा आत्म शब्द श्रूयमाण होने पर पुनः संशय कैसे कहते हैं जीव और ईश्वर का अभेद संभव होने पर यह आत्मशब्द मुख्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है अन्यथा यह आत्मशब्द गौण स्वीकार करना चाहिए ऐसा मानते हैं तब क्या प्राप्त होता है क्षी मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि अपहत आदि विशिष्ट अपहत पापमत्व आदि गुण रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता अपहत पापमत्व आदि गुण पाप विशिष्ट परमेश्वर है और उससे विपरीत गुण विशिष्ट जीवात्मा है ईश्वर में संसारी आत्मत्व स्वीकार होने पर ईश्वर का अभाव प्रसंग होगा उससे शास्त्र अनर्थक होगा और संसारी में भी ईश्वर आत्मत्व स्वीकार होने होने पर अधिकारी के न होने से शास्त्र अनर्थक ही होगा और दोनों के अभेद पक्ष में प्रत्यक्ष आदि का विरोध भी होता है यदि ऐसा कहो कि दोनों का भेद भेद होने पर भी प्रतिमा आदि में विष्णु आदि दर्शन ध्यान के समान शास्त्र प्रमाण्य से दादात्म दर्शन ध्यान करना चाहिए तो भले ऐसा हो परंतु संसारी जीव मुख्य रूप से परमात्मा ईश्वर है ऐसा हमें प्राप्त नहीं कराना चाहिए सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आत्मा ही परमेश्वर समझना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के प्रकरण में तम तो वा अहम हे भगवान देवता तू ही मैं हूँ और हे भगवान देवता मैं ही तू है इस प्रकार जा उसे आत्म रूप से स्वीकार करते हैं वैसे ही अहम ब्रह्मास्मी इत्यादि अन्य भी आत्मत्वस्वीकार जानना चाहिए ऐषत आत्मा यह तेरा आत्मा सर्वांतर है ऐशत आत्मा यह तेरा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है सत्यम वह सत्य है वह आत्मा है, है श्वेत्र के तु, वह तू है इत्यादि वेदांत वाक्य ईश्वर को आत्म रूप से ग्रहण कराते हैं जो यह कहा गया है कि विष्णु प्रतिमा न्याय से यह प्रतीक दर्शन होगा वह अयुक्त है क्योंकि ऐसा मानने से गणत्व प्रसंग और वाक्य विरूपत्व विरुद्धत्व होता है जहाँ प्रतीक दृष्टि अभिपरीत होती है वहाँ एक ही बार वचन होता है आदित्य ब्रह्म आदित्य ब्रह्म है इत्यादि परंतु यहाँ तो तू मैं हूँ और मैं तू है ऐसा कहते हैं अथ प्रतीक श्रुति के विरुद्ध होने से अभेद प्रतिपत्ति है क्योंकि भेद दृष्टि का अपवाद है जैसे कि अथ योग और जो अन्य देवता की यह अन्य है और मैं अन्य हो इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता मृत्यु हो सो पुरुष इस अभिन्न तत्व में नाना भेद देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है सर्वमतम जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है उसे सब परास्त कर देते हैं कैबल कैवल्य संबंध से रहित कर देते हैं इत्यादि बहुत सी श्रुति भेद दर्शन का निषेध करती है और यह कहा गया है कि वृद्ध गुणों वालों जीव और ईश्वर का अन्योन्यात्मत्व ऐक्य संभव नहीं है यह दोष नहीं है क्योंकि विरुद्ध गुणता में मिथ्यात्व उपन्न है और जो यह कहा गया है कि ईश्वर का अभाव प्रसंग होगा वह ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्र प्रमाण है और उसे हम स्वीकार नहीं करते ईश्वर में संसारी आत्मत्व का प्रतिपादन किया जाता है ऐसा हम स्वीकार नहीं करते किंतु संसारी जीव का संसारी तत्व ईश्वर भाव प्रतिपादन करना अभिपित है ऐसा होने पर अद्वैत ईश्वर का अपहत आदि गुणत्व और अन्य जीव का विपरीत गुणत्व मिथ्या है ऐसा व्यवस्थित होता है जो यह भी कहा गया है कि अधिकारी का अभाव और प्रत्यक्ष आदि का विरोध है वह भी अयुक्त है क्योंकि पूर्व जीव का संसारी आत्मत्व स्वीकार है और प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तद विषय है यहाँ इसका सब आत्मा ही हो गया वहाँ किससे सही किसे देखे इत्यादि श्रुति प्रबोध तत्व ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष आदि का अभाव दिखलाती है यदि कहो कि प्रत्यक्ष आदि के अभाव होने पर श्रुति का भी अभाव प्रसंग हो जाएगा तो नहीं क्योंकि ऐसा हमें इष्ट है ऐसा अवेदाह वेद अवेद हो जाते हैं इस वचन से प्रबोध में श्रुति का अभाव हमें भी इष्ट है यदि कहो कि यह अज्ञान किसका है तो हम कहते हैं कि तुम पूछते हो वह उस तुम्हारा ही है परंतु मैं ईश्वर हूँ ऐसा श्रुति ने कहा है यदि इस प्रकार प्रतिबुद्ध हुए हो तो किसी का अज्ञान नहीं है और कुछ लोग जो दोष देते हैं कि अविद्या से आत्मा में सद्वितीयत्व होने से अद्वैत की अनुपत्ति है वह भी इससे प्रत्याख्यात हुआ इससे आत्मा ही ईश्वर है उस ईश्वर में मन लगाना चाहिए अधिकरण तीसरा प्रतीकाधिकरण सूत्र चौथा न न न प्रतीके प्रतीके प्रतीके सूत्रार्थ में आत्मबुद्धि होनी चाहिए क्योंकि सह उपासक को व्यस्त प्रतीकों का आत्मरूप से आकलन नहीं करना चाहिए मनोब्रह्म उपासित तो मन ब्रह्म है ऐसी उपासना कर करनी चाहिए यह अध्यात्म दृष्टि है आकाश ब्रह्म है ऐसी उपासना करनी चाहिए यह अधिदेवत है इसी प्रकार आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश है आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है स so, यो नाम वह जो कि नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है इत्यादि प्रत्येक उपासनाओं में संचय होता है कि क्या उनमें भी आत्मग्रह करना चाहिए अथवा नहीं तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी उनमें भी आत्मग्रह युक्त ही है किससे इससे कि ब्रह्म आत्म रूप से श्रुतियों में प्रसिद्ध है प्रतीक भी के विकार है अतः उनमें ब्रह्मत्व होने पर आत्मत्व की संभव है सिद्धांति ऐसा होने पर हम कहते हैं प्रतीकों में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए क्योंकि उपासकों को व्यस्त प्रतीकों का आत्म से आकलन ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो कहा गया है कि ब्रह्म का विकार होने से प्रतीक ब्रह्म है उस आत्मा है वह युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर प्रतीक का अभाव प्रसंग होगा कारण कि के स्वरूप का नाश होने पर नाम आदि समुदाय ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है नाम आदि के स्वरूप का नाश होने पर उनमें प्रतिकत्व और आत्मग्रह कैसे हो सकता है ब्रह्म के आत्मत्व होने से ब्रह्म दृष्टि उपदेशों में आत्मदृष्टि की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि कर्तृत्व आदि का निराकरण नहीं किया गया है कर्तृत्व आदि समस्त संसार धर्मों के निराकरण से ही ब्रह्म में आत्मत्व उपदेश है और उसके निराकरण से उपासना का विधान है अतः उपासना उपासक की प्रतीकों के साथ समानता होने से प्रतिकों में नहीं, होता। और में नहीं है जैसे ये दोनों सुवर्ण रूप से एक है वैसे प्रतीक और उपासक दोनों ब्रह्म रूप से एक होने पर प्रतीका प्रतीक का अभाव प्रसंग आ जाएगा ऐसा हम कह चुके हैं इसलिए प्रतीकों में आत्मदृष्टि नहीं की जा सकती है अधिकरण चौथा ब्रह्म दृष्टि अधिकरण सूत्र पांचवा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म दृष्टि ही उत्कर्षात सूत्रार्थ ब्रह्म दृष्टि आदित्य आदि, आदि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि चाहिए उत्कर्षा क्योंकि ब्रह्मदृष्टि उत्कर्ष है उदाहरणों में अन्य संचय होता है कि क्या आदित्य आदि दृष्टि का ब्रह्म में अध्यास होना चाहिए अथवा क्या ब्रह्मदृष्टि का आदित्य आदि में अध्यास होना चाहिए इससे संचय होता है इससे कि सामान्यधिकरण्य में कारण नहीं होता और यहीं पर ब्रह्म शब्द का आदित्य आदि शब्दों के साथ सामान्यधिकरण्य उपलब्ध होता है क्योंकि आदित्य ब्रह्म्, ब्रह्म आदित्य ब्रह्म है प्राण ब्रह्म है विद्युत इत्यादि समान विभक्ति का निर्देश है और यह मुख्य सामान्य नहीं हो सकता कारण कि ब्रह्म और आदित्य शब्द भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक है गौरश्व गो अश्वह, इस प्रकार सामान्यधिकरण्य नहीं होता परंतु मृत्ति और शराब सिकोरा के समान ब्रह्म और आदित्य प्रकृति विकार भाव होने से सामान्यधिकारण्य होना चाहिए नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि इस प्रकार प्रकृति के साथ सामान अधिकारण्य होने से विकार का प्रविलय ही होगा उससे उपासना अधिकार का बाद हो जाएगा परिमित सीमित विकार का ग्रहण भी व्यक्त है इसलिए ब्राह्मण अग्निर्श्वान रह ब्राह्मण वैश्वान अग्नि है इत्यादि के समान अन्य में अन्य दृष्टि का अध्यास होने पर कहा किस दृष्टि का अध्यास होना चाहिए ऐसा संचय होता है पूर्व इस विषय में कोई नियम नहीं है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि नियम करने वाले शास्त्र का अभाव है अथवा आदित्य दृष्टि ही ब्रह्म में करनी चाहिए ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार आदित्य आदि दृष्टि से ब्रह्म उपासित होता है और ब्रह्मोपासना सप्रयोजन है ऐसी शास्त्र मर्यादा है इसलिए ब्रह्म दृष्टि आदित्य आदि में नहीं है सिद्धांति ऐसा होने पर हम कहते हैं ब्रह्म दृष्टि ही आदित्य आदि में होनी चाहिए किससे उत्कर्ष से इस प्रकार उत्कर्ष से आदित्य आदि दृष्ट होते हैं क्योंकि उत्कृष्ट दृष्टि का उनमें अध्यास है ऐसे लौकिक न्याय अनुगत होता उत्कृष्ट दृष्टि का ही निकृष्ट में अध्यास करना चाहिए यह लौकिक न्याय है जैसे सारथी में राज दृष्टि इस लौकिक न्याय का ही यह अनुसरण करना चाहिए कारण की विपर्य होने पर प्रत्यवाय प्रसंग है सारथी दृष्टि से परिग्रहित होने पर निकृष्टता को प्राप्त हुआ राजा श्रेय के लिए नहीं होता परंतु शास्त्र से यहां प्रसंग की शंका नहीं होनी चाहिए और लौकिक न्याय से शास्त्रीय दृष्टि का नियमन होना युक्त नहीं है इस पर कहते हैं शास्त्रार्थ के इस पर कहते हैं शास्त्रार्थ के निर्धारित होने पर यह ऐसा हो सकता है परंतु उसके संदिग्ध होने पर उसके निर्णय के प्रति आश्रिय लौकिक न्याय भी विरुद्ध नहीं है इससे उत्कृष्ट दृष्टि के अध्यास रूप शास्त्रार्थ निश्चय होने पर निकृष्ट दृष्टि का अध्यास करता हुआ प्रत्यवाय को प्राप्त होगा यह युक्त है और आदित्य आदि शब्दों के प्रथम निर्दिष्ट होने से वे मुख्यार्थक है ऐसा और विरोध से ग्रहण करना चाहिए अपने अर्थ में वृत्ति वाले उन शब्दों से बुद्धि के अवरुद्ध होने पर पश्चात बुद्धि और इति पर होने से भी ब्रह्म शब्द का यही अर्थ उचित है जैसे कि ब्रह्म आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है ब्रह्मित तो ब्रह्म है ऐसी उपासना करने चाहिए ब्रह्म ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, इस प्रकार सर्वत्र इति परक शब्द का उच्चारण करते हैं और आदित्य आदि शुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं उसे से जैसे शुक्तिका को यह रजत है ऐसा जानता है यहाँ शुक्तिका का शब्द शुक्ति, शुक्ति, वाचक है और रजत शब्द तो रजत प्रति लक्षणार्थक है क्योंकि रजत है यह केवल कराता है वह तो रजत नहीं है इस प्रकार उदाहरण में भी आदित्य आदि को यह ब्रह्म है ऐसा जाने ऐसा ज्ञात होता है और स यह एक वह जो इस प्रकार जानने वाला होकर आदित्य की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है स वाचम वह वा जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना करता है यह संकल्प जो संकल्पकी की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता है इस प्रकार वाक्यशेष भी द्वितीया विभक्ति से निर्देशक विभक्ति के निर्देश से आदित्य आदि को उपासना क्रिया द्वारा व्याप विषय किए हुए दिखलाता है और जो यह कहा गया है कि फलवत्व के लिए यहाँ ब्रह्मोपासना ही आदरणीय है, है। वह अयुक्त है क्योंकि उक्त न्याय से आदित्य आदि ही उपास्य अवगत होते हैं फल तो आदित्य आदि की उपासना के समान आदित्य आदि उपासना में भी ब्रह्म ही देगा क्योंकि वह सर्वाध्यक्ष है और इस अलगत उपपत्ति ही इस सूत्र में वर्णन किया गया है यह ब्रह्म का इस प्रकार का उपास्यत्व है जो प्रतिमा आदि में विष्णु आदि के अध्यारोप समान प्रतीको में ब्रह्म दृष्टि का अध्यारोप है अधिकरण पांचवा आदित्य आदित्यदिम्याधिकरण सूत्र सूत्रछवा आदिदिश्चांग उपत्ते आदिमत चंगे उपपत्ते च अंगे अंगे उदीथ आदि कर्मांगो में आदि आदिमत आदि बुद्धि करनी चाहिए उपपत्ते क्योंकि ऐसा होने से कर्म फल की उपपत्ति होती है भाषा एसौ जो कि यह आदित्य तप्ता है उसके रूप में उद्गीत की उपासना करें, अर्थात आदित्य दृष्टि से उद्गी की उपासना करनी चाहिए लोकेशो पृथ्वी आदि लोकों में पांच प्रकार के साम उपासना करनी चाहिए अर्थात लोक दृष्टि से पांच प्रकार साम उपासना करनी चाहिए वाची सप्तविधम वाणी दृष्टि से सात प्रकार के साम उपासना करनी चाहिए यमे वह पृथ्वी रुख है और अग्निशाम उपासना की क्या आदित्य आदि में है आदित्य आदि में विधान किया जाता है पूर्व पक्षी उसमें नियम का कारण न होने से अनियम है ऐसा प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्म के समान किसी का उत्कृष्ट विशेष निश्चित नहीं किया जाता ब्रह्म समस्त जगत का कारण और अपहत आदि गुण से आदित्य आदि से उत्कृष्ट है ऐसा अवधारण किया जाता है परंतु आदित्य और उद्गीषेष आदि में अथवा उद्गी आदि बुद्धि का नियम से आदित्य आदि में अध्यारोप होना चाहिए इससे इससे कि उद्गी आदि कर्मात्मक है और कर्म से फल प्राप्ति प्रसिद्ध है उद्गी आदि बुद्धि से उपास्यमान आदित्य आदि कर्मात्मक होते हुए हेतु होंगे और इसी प्रकार पृथ्वी ही रक है और अग्नि साम साम है इसमें वह यह इस पृथ्वी रूप रक में अध्यूढ़ाव से स्थित है इस प्रकार श्रुति रक्त शब्द से पृथ्वी का और साम शब्द से अग्नि का निर्देश करती है और वह निर्देश क्रमश पृथ्वी और अग्नि में रक दृष्टि और साम दृष्टि करने की इच्छा होने पर उपन्न होता है किंतु रक और राम में पृथ्वी दृष्टि और अग्नि दृष्टि करने की इच्छा होने पर उपन्न नहीं होता है सारथी में राज दृष्टि करने से सारथी में राज शब्द गौणी वृत्ति से उप उपचरित होता है किंतु राजा में सारथी शब्द उपचरित नहीं होता और लोकेशु लोकों में पांच प्रकार के साम की उपासना करने चाहिए इस प्रकार अधिकरण के निर्देश से लोगों में साम का अभ्यास करना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है एतद् एकद गायत्राणश्रोक्त यह गायत्री सज्जक प्रतिष्ठित है यह श्रुति भी ऐसा ही दिखलाती है और आदित्यो ब्रह्म ब्रदेश आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है इत्यादि प्रथम निर्दिष्ट आदित्य आदि में अंतिम निर्दिष्ट ब्रह्म अध्यस्त है और पृथ्वी हिंकार पृथ्वी हिंकार है इत्यादि श्रुतियों में पृथ्वी आदि प्रथम निर्दिष्ट है और हिंकार आदि अंतिम निर्दिष्ट है इसलिए अनंग आदित्यादि में अंगमती का निक्षेप है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आदित्य आदि बुद्धि ही आदि अंगों में करनी चाहिए किससे इससे ऐसी उपपत्ति होती है इस प्रकार अपूर्व संकर्ष से आदित्य आदि बुद्धि द्वारा संस्कृत उद्गी आदि में कर्म समुद्र समृद्धि उत्पन्न होती है यदि व विद्या जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर करता है वह बलबत्तर होता है इस प्रकार श्रुति विद्या को कर्म समृद्धि का हेतु दिखलाती है कर्म समृद्धि उपासनाओं में भले ऐसा अंगों में का अध्यास हो, परंतु या एतदेव जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष लोको में पंचविद्य साम उपासना करता है उसके लिए उर्ध्व और उध्व मुख लोक भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं इत्यादि स्वतंत्र फल वाली उपासनाओ में अंगों में अनंग आदित्य आदि का अध्यय कैसे होगा उन में भी अधिकृतक का अधिकार होने से प्रकृत सन्निकर्ष से ही गोदोहन आदि नियम के समान फल की कल्पना है आदित्य आदि फलान होने से कर्मात्मक उद्घीत आदि से उनमें उत्कर्षत्व उत्कर्षत्व उपन्न होता है क्योंकि आदित्य आदि प्राप्ति रूप कर्म फल श्रुतियों में उपदिष्ट है और अक्षर उद्गीत है इसकी उपासना चाहिए इस उपासनाख्यान है।, आधि है जो यह कहा गया है कि उद्गित आदि बुद्धि से उपास्यमान आदित्य आदि कर्मात्मक प्राप्त कर फल करेंगे वह अयुक्त है क्योंकि उपासना कर्म होने से स्वयं फल वाली हो सकती है उसी प्रकार आदित्य आदि हाँ दृश्यमान उद्ध आदि का कर्मात्मक नष्ट नहीं होता अग्नि नामक स्थित है यह तो पृथ्वी और अग्नि में रक और साम शब्दों का प्रयोग लक्षणिक है लक्षणा यथा संभव सन्निकृष्ट अथवा विप्रकृष्ट स्वार्थ के साथ संबंध होने से प्रवृत्त होती है उसमें यद्यपि रुख और साम में पृथ्वी दृष्टि और अग्निदृष्टि करने की इच्छा है तो भी प्रसिद्ध अर्क और सामका भेद से होने से होने से होने होने एवं पृथ्वी और साम शब्दों का यह प्रयोग ही है। और का साम के संबंध से ऐसा निश्चय होता है क्योंकि सारथी शब्द भी किसी कारण से राजानुगामी होता हो तो उसका निवारण नहीं किया जा सकता यमे का यही अर्क है यह श्रुति अक्षरों के न्यास के अनुसार रुप में ही पृथ्वीत्व का अवधारण करती है यदि पृथ्वी में ही होता तो यह रुक ही है इस प्रकार अक्षरों का न्यास होगा यह एवं विद्वान जो इस प्रकार जानता जानकर साम गायन करता है यह श्रुति अंगाश्रय विज्ञान का ही उपसहार करती है पृथ्वी आदि आश्रय विज्ञान का नहीं इस प्रकार लोगु पंचविधम लोको में पंचविद शाम के उपासना करने चाहिए इसमें यद्यपि सप्तमी विभक्ति से लोक निर्दिष्ट है तो भी उसका में अध्यास चाहिए, क्योंकि द्वितीया विभक्ति के निर्देश से साम ही उपास्य अवगत होता है साम में लोकों के अध्यमान होने पर साम लोक रूप से उपासित होता है नहीं तो लोक साम रूप से उपासित होंगे इससे लोक रूप से साम के उपासना होने से इतद गायत्र वह गायत्राण में प्रतिष्ठित है गायत्राण रूप से उपासित है इसका भी व्याख्यान हुआ और यह जहाँ भी आदित्यम अब उस आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना करने चाहिए इस प्रकार द्वितीय का निर्देश तुल्य हो वहाँ भी समस्त समस्त साम की उपासना श्रेष्ठ है पंचविध से यहाँ पांच प्रकार की सो सोमोपासना का निरूपण है अथ सप्तविध अब सात प्रकार के सामका, इस प्रकार सामका ही उपास्य रूप से उपक्रम होने से उसी में आदि का अध्यास है, है। क्योंकि उपास्य अवगत होता पृथ्वी इत्यादि निर्देश के विपरीत होने पर भी आदि में ही पृथ्वी आदि दृष्टि होती है इससे यह सिद्ध हुआ की अरंगाश्रय आदित्यादि बुद्धि उद्गत आदि अंगों में करनी चाहिए अधिकरण छ आसीनाधिकरण सूत्र सात से दस सूत्र सात व आसीना संभवात आसीना संभवार्थ आसीना बैठ कर ही उपासना करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार उसका संभव है कर्मांगों के साथ संबंध उपासनाएं कर्म के अधीन है अथा उन्मय उन आसना आदि का विचार नहीं है इसलिए सम्यग्ञ दर्शन में भी यह विचार नहीं है क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन है परंतु अन्य उपासनाओं में क्या नियम से खड़ा होकर बैठकर अथवा सोता हुआ प्रवृत्त होता है अथवा नियम से बैठ कर ही ऐसा विचार करते हैं परंतु उसमें उपासना के मानसिक होने से शरीर स्थिति का अनियम है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं बैठकर ही उपासना करनी चाहिए किस से, इस, से की इस प्रकार संभव है इस प्रकार की वृत्ति का प्रवाह करना उपासना है उसका चलते अथवा दौड़ते हुए पुरुष में संभव नहीं है क्योंकि गति आदि के विकसित करने वाले हैं खड़े होने वाले पुरुष का देह धारण में व्यापृत करने में समर्थ नहीं होता चयन किए हुए का मन भी अकस्मात ही निद्रा से अधिभूत हो जाता है किंतु बैठे हुए के इस प्रकार के बहुत से दोषों का सुपरिहार हो जाता है इसलिए उसकी उपासना संभव है सूत्र आठवा ध्याना और उपासना रूप होने से बैठकर ही करनी चाहिए जो एक समान का ही प्रवाह करना है, वही ध्यायति ध्यय धातु का अर्थ है और ध्यायति शब्द शिथिल अंगचे वालो प्रतिष्ठित दृष्टि वालों और एक विषय में आक्षिप्त वालों में उपचरित होता हुआ देखा जाता है जैसे कि बबुला ध्यान करता है प्रदेश में गए हुए बंधु का वह मित्र ध्यान करता है बैठा हुआ पुरुष आयास रहित होता है इससे भी उपासना बैठे हुए पुरुष का कर्म है सूत्र न अर्थ. अचलत्व च और ध्याती व पृथ्वी में पृथ्वी आदि की अचलता की अपेक्षा अपेक्षा कर ध्यान शब्द उपचरित होता है और पृथ्वी है यहाँ पर पृथ्वी आदि में अचलता की अपेक्षा कर ध्याती शब्द का प्रयोग होता है वह उपासना बैठे हुए का कर्म है इसमें लिंग है सूत्र दसवा स्मरती च और प्रतिष्ठाप्य इस प्रकार शिष्ट पुरुष आसन का उपासना के लिए स्वर्ति में प्रतिपादन करते हैं। पवित्र तो देश में अपना स्थिर आसन स्थापित कर इत्यादि स्मृति वचन से शिष्ट पुरुष उपासना के अंग रूप से आसन का प्रतिपादन करते हैं पद्म आदि आसन आसने विशेषो का योगशास्त्र में उपदेश है